तत्र हम आक्षेप अक्षरा पर भी आक्षेप करता पूर्व पक्षी ठीक है विकारी तो मानना पड़ेगा मान लूंगा स्वरूप क्या होगा अवच्छेदवाद और आभासवाद दोनों के बीच में विवाद है अवच्छेदी आभासवाद का खंडन करने के लिए शंका करता है बुद्धि अवच्छिन्न घटाकाश आभा किम बद कद अवच्छिन्दवाद से काम चल सकता है इसलिए आभास वाले मानने की कोई जरूरत नहीं जैसे घटावच्छिन्न आकाश घटावच्छिन्न आकाश के गमन और अगमन का व्यवहार कैसे हुआ घट के आने जाने से उसी प्रकार से बुद्धि अवच्छिन्न कु ले लो उतने से क्या हो जाएगा बुद्धि के आने जाने से कुटस्त्मा के भी आने जाने का व्यवहार हो जाएगा जैसे घटका ले आने ले जाने से आकाश का आना जाना व्यवहार हो गया सर बुद्धि का आने जाने से कुटस का भी आना जाना व्यवहार हो जाएगा इसीलिए केवल बुद्धि चैतन्य कह दो से काम चलेगा का। बुद्धि में प्रतिबिंब पढ़ना मानने की क्या जरूरत है दोनों में बहुत अंतर है अवच्छेदवाद और आभासवाद में क्या अंतर उसको थोड़ा समझना है अवच्छेदवाद में व्यापक का परिचन रूप नहीं होता परिच्छेदक अवच्छेदक तो है लेकिन अवच्छेद परिचिन्न स्वरूप नहीं बन जाता आभासवाद में ऐसा नहीं है बिंब से अतिरिक्त एक प्रतिबिंब रूप एक परिचि से अवच्छिन्न चेतन्य कहा गया का मतलब क्या है बुद्धि का अवच्छेद कौन है चेतन हो जाता है बुद्धि बुद्धि रूपी अवच्छेदक से चैतन्य कोटस आत्मा रूपये अवच्छेद को अवच्छिन कर दिया गया परीक्षि कर दिया आपने जैसे व्यापक आकाश है उस आकाश को मैं आपने घट बना दी घट बनाने से क्या हो गया आकाश को परीक्षण जैसा व्यवहार हो गया लेकिन इसमें घट के अंदर पृथक कोई आकाश का प्रवेश है क्या नहीं है है ना घट बना दिया आपने उतने से आकाश के अंदर गृह हो गया उसे पृथक प्रवेश मानने की जरूरत नहीं पड़ता है लुद्धि में प्रतिबिंब पड़ना प्रवेश मानने की जरूरत है उसके बिना भी तो व्यवहार हो सकता है गमनागम का ध्यान में रहना जैसे घट में आकाश कोई अलग प्रवेश होता नहीं बुद्धि में चेतन के कोई प्रवेश मान करके एक चिताभा की कल्पना तुम कर रहे हो उसी क्या जरूरत बुद्धि के आने जाने से चेतन काने जाने जाने हो जाएगा उसे चैतन का आकाश का आने जाने हो जाता है। ये कहना है अवच्छेद क्या है कि प्रवेश के पेशा नहीं है अवच्छेद की जरूरत नहीं है और प्रतिबिंबवाद और आभा में क्या होता है अवच्छेद में अवच्छेद्य का अवच्छेद से भिन्न प्रवेश मानना पड़ता है दर्पण और सूर्य इन दोनों से भिन्न दर्पण में सूर्य का प्रवेश मानना पड़ता है ना दर्पण अवच्छेद सूर्य का है नहीं सत्य आप दर्पण से सूर्य कभी होता नहीं क्योंकि दर्पण में सूर्य का प्रतिम पड़ा जो कि सूर्य से भिन्न है वो उसको दर्पण में सूर्य का प्रवेश जैसे वार कर लेते हैं हम है ना तो वैसे यहां पूर्वशह बुद्धि में चैतन्य का प्रवेश मानना वह एक पड़ गया मानना ये सब अधिक कल्पना करने कोई जरूरत नहीं है बुद्ध अवच्छिन्न चेतनी कह दो इतने से काम चल जाएगा तरह तो से कहता है नहीं चलेगा काम फिर तो सर्वत्र जीववाद आ जाएगा ये कुड्य भी कहां है दीवार कहाँ है ब्रह्मिकल्पित है कुड्यवच्छिन्न चेतन कह दूंगा स्वामिक तो जीवा तो मानोगे है किसी भी चीज को लेंगे वो तो ब्रह्म को अवच्छेन कर रहा कि नहीं कर रहा कोई भी वस्तु संसार में जड़ और जड़ चेतन विभाग खत्म हो जाएगा जगत में जब जड़ चेतन विभाग कर रहे हैं ये तो है, है, समाप्त सबी है। तो हो जाएगा व्यवहार में हम करे जड़ है चेतन है, ये व्यवहार कैसे चलेगा कि सदी के सदी उस अपरिच्छन कुटस्थ का अवच्छेद है अवच्छेद कौन सा अवच्छीन चेतन एक जीवात्मा हो जाएगा तो सभी चेतनी हो गए फिर कौन चल रह गया इसलिए कहते हैं कि हमें जड़ चेतन विभाजन करने के लिए भी बुद्धि में चिदाबस बनना पड़ेगा और कि इसमें कहीं चिदाबस पड़ नहीं रहा है ये भले कुट्य चेतनी को अवच्छेद कर रहा है लेकिन इस कुड्य में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है दीवार चैतन्य को अवच्छेद कर दे सकता है कर रहा है इसको संशय सारी चीजें जैसे आकाश को हर चीज अवच्छेद कर डालते हैं ये सारी चीजें ब्रह्मचेतन को अवच्छेद कर रहे हैं लेकिन सभी में उस ब्रह्मचेतन का प्रतिबिंब नहीं पड़ता जिन में पड़ रहा है उसको हम चेतन व्यवहार करते हैं जिन में नहीं पड़ रहा है उसको जड़ करते हैं अगर जड़ चेतन विभाग भी प्रतिम्बवाद के बिना सिद्ध नहीं होगा आभासवाद के बिना सिद्ध नहीं हो सकता अनेक और युक्तियां देखिए अभी करके बुद्ध अवच्छिन्न पुट है बुद्धि से अवच्छि जो कूटस्थ है उसी का लोकांतर गमान गो गमा लोकांतर में जाना आना रूपी व्यवहार कर तुम सकता करना संभव है जैसे कि घटाकाश ही वो अतएव आभास यानी किम वो इसलिए आभास भी कल्पना करके क्या फायदा तत्वात तो देवन प्राव श्रुति आदि है उसके बाद आप जो प्रवेश मान रहे हो आभास मानते हो प्रतिबिंबवाद मानते इसकी क्या जरूरत है अवचिन्न अवच्छि ये, ये बुद्धि कल्पित जैसे आकाश में उत्पन्न घट स्वरूप आकाश उत्पन्न घट ने क्या कर दिया उस आकाश को ही परिचन्न कर दिया उसी प्रकार से आत्मनी कल्पमाना या बुद्धि कल्पमान या बुद्धियान जो कूटस चेतन है उसी के द्वारा एव। घट द्वारा घटाकाश इव घट के द्वारा घटाकाश के समान बुद्धि द्वारा लोकांत्र गमनागम करतुम शक्न होती लोकांतरों में गमनागमन करने के लिए मानना पड़ता है जीवात्मा को वो तो सिद्ध हो सकता है चिदावास कल्पना में गौरव कल्पना में महान गौरव है ये का उसके पीछे आधार है एक आथर, आथर में एक मंत्र आया है अवच्छेद के लिए घट सं आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियतना नाकाशस तीवो न भोप तिपण में दिया है आकाशम, आकाश, उसका क्या व्यवहार हो रहा है नियमाने घटे, घट गट को ले गया। नहीं है ता, ना आकाश वास्तव घट को ले जा रहे हो, आकाश को नहीं लेकिन घट को ले जाने पर आकाश को ले जाने लिया व्यवहार हो जाता है तीवो उसी पर जीव समझो न भोप आकाश उपमा के साथ अवच्छेदवाद को समझ लेना श्रुति सम्मत है अवच्छेद इसे पूर्व पक्षा खड़ा हुआ हम कहते ठीक है वह श्रुति जो कह रही है गलत नहीं कह रही है अवच्छेदवाद भी शुरू में आरंभ में समझाने के लिए जरूरी है सभी वाद जरूरत जैसे हम लोग हैं आरंभवाद जगतपत्ति भी कहतीन है ना आरंभवाद परिणामवाद विवर्तवा क्यों तीनों लेके चलते तीनों में श्रुति प्रमाण भी है नहीं भी श्रुति देता है इसलिए भी अपने अपने दे रहे हैं तो तीनों ही इसलिए कि बुद्धि को समझानी सीधी विवरता समझ में नहीं आएगी जब पहले आरंभवा समझाना पड़ता है फिर परिणामवा समझ उससे थोड़ा आगे बढ़ गए परिणामवा समझ में आती है उससे भी आगे बढ़ाएं तब विवरतवा समझ में आता है इसीलिए समझाने उसी प्रकार अवच्छेदवाद पहले उसके बाद प्रतिबिंबाद उसके बाद आभासवाद लेकिन अभी हम क्या करेंगे देखो फिर भी युक्ति से हम क्या करेंगे दो ही भाग कर दे रहे हैं अवच्छेदवाद और को एक करके ले रहे प्रतिमा और आभा से भेद ही नहीं करेंगे आगे जाकर के प्रतिमा और आभास से भेद भी कर देंगे यानी वर्तमान शास्त्र में क्या कहेंगे प्रतिमा और आभास एक प्रतिमा और आभा से कोई अंतर ही नहीं ऐसा कह रहे हैं वास्तवीन यहां भी है अवचेतनवाद है अवच्छेद प्रतिबिंबवाद है अवच्छेद निर्दोष है समझाने के लिए पहले अवचेतनवाद लिया है गणावचन चैतन्य के समान ये इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग वेद में क्या लेगा अंतरगणावचन चैतन्यम जीव अवच्छेद तो नहीं उपहित नहीं किया पर उपहित चेतन्य। हैं, को बल्कि उपाधि है वो फिर बाद में कहेंगे नहीं वो उपाधि है उपाधि से, से उपहुक्त चैतन्य का नाम जीव कहेगा उठाते समझा देंगे उस उपाधि में प्रतिबित चैतन्य ना इसलिए उस उपाधि से उपहित उस उपाधि से प्रतिफलित चैतन्य अब फिर और आगे बढ़ के जाएंगे वहां कोई प्रतिम पड़ा नहीं है केवल रिफ्लेक्शन हो रहा है जैसे सूर्य का दर्पण में क्या होता है रिफ्लेक्शन हो जाता है प्रतिफलन होता है ना वहां कोई सूर्य बैठ गया प्रतिम्ब पड़ गया, प्रतिम गया वहां कुछ वहां सूर्य का प्रतिम्ब नहीं है वाकई में केवल किरण आए किरण फट इधर गए अंदर कोई सूर्य दिखता नहीं है रण आ रहे हैं किरण क्या उसी प्रकार से ब्रह्म सर्वत्र बुद्ध रूपाल चैतन्य प्रकाश फेंक दिया वहां कोई प्रतिमा पड़ा हुआ नहीं है जिस मुख्य दिखता, दिखता है वैसे बुद्धि में कोई चैतन दिखाई नहीं देता है प्रतिभा से आभासठ हो जाता है समझाएंगे अभी तो प्रद्वार एक मान करके चलेंगे असंघर्ष बुद्धिवच्छेद न घट सिद्धांत कहते देखो को बुद्धि अवच्छेद मात्र से आप जीवित सिद्ध करना चाहते हो वह नहीं हो सकता क्यों अन्यथा अति प्रसंगा नहीं तो भी अतिप्रसंग होने लग जाएगा होगा श्रन्वसंग परिच्छेद श्रृंग जीवो भवे नहीं अन्य था घटकुट्याण सुनो कि जो असंघ कोटस्थ है असंग है जो कोटस्थ है जो आत्मा है ब्रह्म है वह परिच्छेद मात्र से उसे जीव भाव की सिद्धि नहीं हो सकती नहीं तो अवच्छ जितने भी हैं सभी को से अवच्छिन्न चेतन का नाम जीव होने लगेगा बुद्धिवच्चिन चेतन को आप जीव क्यों कह रहे हैं घटावचिन चेतन जीव क्यों नहीं है घट भी तो चेतन का अवच्छेद कल्पिता ब्रह्म को अवच्छेद कर रहा है आज में बुद्धि बुद्धि बुद्धि और बुद्धी को को ने क्या किया? उस को कर दिया करने से अपने का जीव हो गया जैसे हम कहेंगे उसी चेतन में घट पैदा हुआ और घट ने उस चेतन को अवच्छिन कर दिया घट भी जीव हो जाएगा सभी में इस तरह से आपका घटक अवच्छिन्न घट बुद्धिया से कुट्यान जो जीव है ना अवचिन जो चैतन्य है उसमें भी जीवदास तो जीवी जीव जीव भाव आ जाएगा बुद्धि कुड्यो स्वच्छ स्वाच अस्वच्छे तो पूर्व आंतर है भाई घट कु इत्यादि क्या है अस्वच्छ है और बुद्धि स्वच्छ है तब कहेंगे परिच्छे में स्वच्छता और अवच्छ क्या मतलब है आप तो बढ़िया चमक सोने का जो है तराजू में तोल के एक किलो सब्जी दिया जाए और ये जो स्टील के तराजू में एक किलो सब्जी के दिया जाए तो फर्क क्या पड़ने आपको या लोहे का तराजू पकड़ लिया जिसमें चेहरा का चमक भी नहीं दिखता कुछ भी नहीं दिखता तब एक किलो सब्जी मिली फर्क क्या पड़ेगा आपको स्टील वाले में चेहरा दिख रहा है सोने वाला तो बहुत महंगा है तराजू उससे तेरे एक को मिलने वाले एक किलो सब्जियों क्या फर्क पड़ेगा क्या सोने का दर्ज तो और सोना भी आ जाएगा सब्जी में फर्क क्या पड़ेगा परिच्छेद करने में परिच्छेदक का स्वच्छता और अस्वच्छता कोई उपयोगी तत्व तो नहीं है चाहे स्वच्छ हो अस्वच्छ हो परिच्छेद तो हो ही जाएगा अब दूध नापते हैं एक लीटर रखता है वो लीटर से है डालता है लीटर चाहे स्टील का हो चाहे सोने का हो चाहे तांबे का हो चाहे लोहे का हो चाहे प्लास्टिक का हो क्या फर्क पड़ेगा आपको आपको तो मिलेगा एक लीटर से चाहे वो चमक रहा है आपकी चेहरा उसे दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है जिसमें आपकी चेहरा दिख रहा है उसमें क्या एक लीटर से फालतू कुछ ज्यादा जाएगा इसे नाप जो होता है जैसे परिच्छेद रोग व्यवहार में देख रहे हैं जो परिच्छेदक हैं उनकी स्वच्छता या अस्वच्छता परिच्छेद में कोई उपयोगी नहीं होता यदि आप अवच्छेद कट रहे फिर तो आपको देखिए स्वच्छता और अस्वच्छ से क्या लेना सिद्धांत सिद्धांत के, के जवाब रहेगा पूर्व पक्ष लेवता भेद करना चाह रहा है कुड्य में क्या है स्वच्छता नहीं है बुद्धि में स्वच्छता है तो स्वच्छ बुद्धि वचन चैतन्य जीव है अस्वच्छ कुड्य वचिन चैतन्य जड़ ऐसी व्यवस्था देना चाह रहा है ऐसे अंतर करना चाहता है पूर्व पक्ष न कुड्य सदृशी बुद्धि ही स्वच्छता है परीक्षे कि स्वाख्यन भवें तव कुड्य सदृशी बुद्धि नहीं है क्यों बुद्धि कैसी है स्वच्छता चेत कहते हो अस्वच्छ कुड्यवचिन चैतन्य जीव नहीं है अस्वच्छ बुद्धि चैतन्य जीव है यही तुम कहना चाहते हो ये जैसा कहना चाहते हो तो ठीक नहीं है अवच्छेद में स्वच्छता और अस्वच्छता परिच्छेदन करने में अवच्छेदन करने में उपयोगी नहीं है इसे कहते अस्तुना परिच्छेद स्वाच्छेना तव यदि ठीक है ये अंतर स्वच्छता और अस्वच्छता तो हम ही जानते हैं लेकिन वह स्वच्छता और अस्वच्छता तुम्हारे परिच्छेद रूपा कार्य करने में किम भवे किम प्रयोजन भवे क्या प्रयोजन है दृष्टान समझाते देखो ने दारु उत्तम दृष्टान दारूजन्यंस्युलास्थे न प्रस्थ एक शेर जैसा होता है नापरे का साधन होता तब पे। बड़े-बड़े है कई शेर एक, एक प्रस्थ होता है बड़ा अब चाहे दारू लकड़ी का बना चाहे कांस का चाहे चांदी का चाहे सोने का फर्क क्या पड़ेगा आप गए उधर एक प्रश्न गेहूं दे दो और उसे नापोष तो में डालकर के गेहूं दे दिया चाहे सोने का प्रसन्न नाप किया आपको दे चाहे लकड़ी का प्रसन्न नाप किया आपको फर्क क्या पड़ेगा आपको मिलेगा तो उतना ही जो जिसको परीक्षित किया उस गेहूं में भी अंतर नहीं है गेहूँ को पाने वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहें कि भाई जिसमें मेरा चारा दिखाई दे रहा है उससे नाप के दो बोलोगे दुकानदार के पास जाके क्या तो तो तोल रहा है भाई गंदा गंदा है ये गंदे इसमें तोलो जैसे हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है बढ़िया स्टील का तराजू डालो जिसे मेरा चारा दिखाई दे उसमें तो लो ऐसा कोई नहीं किया था व्यवहार में परिच्छेद जो होता है उसकी स्वच्छता और अस्वच्छता परिच्छेद पर कोई असर नहीं करता फर्क नहीं करता यदि पर आप परिच्छेदवादी हैं, तो अवच्छेद परिच्छेद का स्वच्छता और परिच्छेद प्रयोजकम स्वच्छता और परिच्छेद का प्रयोजक नहीं होता उत्तम वर्तमान दृष्टानी और दृष्टांत और, और स्पष्ट करते हैं दारू कांस जनह लकड़ी और कांस के रूपी धातु विशेष से जन्य प्रस्ताव में स्थित स्वच्छत्व कैसा है स्वच्छ चमक रहा है पॉलिश किया हुआ है और लकड़ी नहीं है अस्वच्छ तंडुल परिमाण उनसे जो तंडुल धान का आपने नापा है जो उसमें न्यूनाधिक भाव हेतु न उनकी स्वच्छता या अस्वच्छता नापा हुआ तंडुल का अधिकता में हेतु नहीं होता पर कान से प्रस्ते है, तो है फिर भी आदमी तो चाहता है ना कि लो कोई गंदा संदा को कुछ लाके दे अवन रोटी परोसा जा रहा है आपको रोटी दिया जाता है पर गंदा बर्तन में परोसा जा रहा रखकर क्या सुथरा करके उसे रोटी में क्या फर्क पड़ना है से फिर भी एक भाव होता है इन कई अच्छा विदेशों में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया कैसे प्रस्तुत करते उस पर तो अंदर माल वही है पैकिंग, उसे पैकिंग, <laughs> पैकिंग के ऊसे पैसा है सारा और पैकिंग कोई चाटेगा नहीं लेना पैकिंग के लिए ध्यान देना पड़ता बेफालतू को इसी और एक डॉक्टर ने कहा आप सफल कैसे हैं पूछा कि अन्य लोगों ने कहते कैसे करते हैं जो मरीज आता है वो दुखी होकर आया हुआ है कष्ट से आ रहा है हम कैसे पेश करते हैं है बैठा अभी देखेंग देखेंग देखें तो बेटो ऐसे बोले तो मरीज भाग जाए आपकी हिम्मत अरे दर्द क्या है तो कुछ नहीं है तो ठीक हो जाएगा बोल दिया भले भले ठीक ना हो जितनी भर के लिए ठीक होने वाली बीमारी नहीं है फिर आपके पेश कैसे हुए हैं उसे मरीज आपके वश हो जाएगा जमान पेश करने की तरीका के ऊपर पूर्व पक्षी पक्ष ठीक कहता है कान बर्तन में देने पर खुशी होती है हमने सोने का बर्तन नपा करके लाया ला है वो तो क्या लकड़ी का नाप होकर ले आए लाया तो सही है लाए हुए पदार्थ कोई अंतर नहीं पड़ेगा अभिमान कर लेते देखो सोने का इसमें नाम ना दिया सोने के तराज में नाप के लाए हैं तो ये जो होता है एक विशेषता फिर भी कुछ न कुछ अनुभव में आ पाए बने परिचे वस्तु में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है पूर्व कांस्य प्रस्ते तंडुलपरिमाण आधिक्य अभाव कांस्य प्रश्न तंडुल की अगरता का अभाव भी। प्रतिबिंब लक्षणम लक्षण आधिक्यस्त बेचने वाले का प्रतिब पड़ रहा है खरीदने वाले का प्रतिम्ब रहा है नी विशेषता है इत्याशंक्य तरी बुद्ध अभी चिरावास अंगीकृत तो बुद्धिदेव आप सिद्धांत पकड़ लिया इस बार तो स्वीकार कर लिया कि बुद्धि में आपने स्वीकार कर लिया बुद्धि में चैतन्य का प्रतिम पड़ता है चक्कर फंसा दिया तर्क जाल में फंस जाता है आदमी अंतर इतना जरूर ना प्रतिम पड़ रहा है ना अंतर है कह रहा है यही अंतर तो हम भी कहना चाह रहे हैं बुद्धि प्रतिबंब पड़ता है का, में कुछ नहीं पड़ता है यह अंतर। यह इसे गाते देखो, आधिक्यम अस्त इत्याशी तरी बुद्धो विचिदावास ही अंगीकृत तो बुद्धि में विचिदावास को आपके दर्शन शिक्षा कर लिया गया प्रतिबिंब विशिष्य कांसी ये अप्या भासो भवेत बला। आप देखते हैं हमने देखा कई जगह लोगों को स्वच्छता पर बहुत हो गया भले परिमाण में अंतर नहीं पड़ता अभी नमकीन मेरा है कोई और सीधा हाथ से सी डाला और नमकीन डाल दिया बहुत लोग खरीदेंगे नहीं उस दुकान में जाते हाथ में क्या है कीटाणु होंगे क्या होगा साफ क्या नहीं किया कभी उस नमकीन हाथ डाल देन में हाथ डाल दे कभी हाँ कि किस में हाथ डाल दिया क्या है अब क्या दूसरा करेगा एक पन्नी रखेगा पन्नी को हाथ पन्नी में हाथ घुसा पन्नी से डाल। अपने पन्नी उठा के फेंक दी दूसरा पन्नी डाल वो नमकीन को निकाल ये दुकानदार बढ़िया है पवित्रता से दे रहा है और मिठाई की दुकान में जाओ हाथ मिठाई डाल नापने में डाल दिया अब चिमटा से पकड़े डाल रहा है बढ़िया हाथ बढ़िया दुकान लोक में जागृति आई ना इसे स्वच्छता के अपने महत्व नाप में कोई अंतर नहीं पड़ रहा हाथ से डाल रहा वही एक किलो मिठाई दे रहा है चिमटा से डालने वाले भी एक किलो मिठाई निठा जाएगा चिमटा से ज्यादा आ जाएगा क्या आपको वही चाकू रखता है वो ज्यादा भी हो जाए ना चिमटा से निकाल देगा उसको काटो देगा काट का डाले फिर तो देगा नहीं चिमटा से देने वाला ज्यादा नहीं देगा ना हाथ से देने वाले जगह देगा देगा तो चिमटा से देने वाले की दुकान भीड़ लगती बहुत बढ़िया है स्वच्छतापूर्वक देता है ये हाथ नहीं लगाता है आजकल तो पैकेटों में लिखा हुआ हाइजीनिक तरीके से भरा हुआ है गेहूं आटा वगैरह मैंने कहीं इसको हाथ छुआ ही नहीं है सारा मशीनों से काम छूर्खों हाथ तो बल्कि धोया भी जाता है रोज रोज मशीन को कौन कहता है हम <laughs> मशीन से भर भरने से हाइजेनिक कैसे हो गया था मशीन से दौर खराब होता जंग पकड़ लेता है कोई कुछ हो जाता है कीड़े मोड़ गंदगी हो जाती है उसको कौन साफ तो करता ही नहीं कोई आधे घंटे हाथ दो के जाएगा ड्यूटी पे डांटा जाएगा उसको ऑफिसर खड़े हैं सब खड़े है, हाथ धो खड़ो और मशीन कौन गए हाथ धो पैर दो कौन मशीन हाथ पैर गए जंग पकड़ा है जैसे पकड़ा मशीन तो चल रहा है खटखट खट चल रहा है भर रहा है कई चीज़ों में भ्रम है लोगों का लेकिन व्यवहार चल पड़ा है ऐसे जो हाइजेनिक है तो लोग उसको खरीदेंगे नॉन को कोई खरीदता नहीं अनाडी खरीदेगा पढ़ा लिखा नहीं खरीदेगा ऐसे बार हो गया एडवर्टाइजमेंट आता था हैं? एक लड़का लड़की के घर गया लड़की को देखने, लड़की देखने गया और उन्होंने गाड़ी के बैठिए भोजन पाइए प्रसाद वो बैठ गया सीधे खाने के रेडी बैठ बैठ गया गया सीधी, तो लाके थाली थाली दी, और और उसके सामने नहीं क्यों भाई? क्या हो गया? थाली में तो रखी, घोषणा कर दिया अरे मैं खाया भी नहीं मैं गलत तरीके से खा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तुमने हाथ नहीं धोया ऐसे बैठ गया हाथ धो के खाना खाइयाटाइजमेंट स्वच्छता के लिए पैरमेंट दिया जाता था पहले हाथ धो तो क्यों तो पता नहीं कहां से कैसे आए हाथ में सब कीटाणु हो गया होगा गंदगी होगी वे हाथ धोए जो खाएगा उसे शादी नहीं होगा इस तरह से स्वच्छता के प्रति जागरूकता जो जगी है वो भी कुछ असर करता है सिद्धांति कहता है ठीक है हम तो इसका तुमने मान लिया कि स्वच्छ तो ही भेद का कारण है जीव में जड़ में भेदघ कौन हुआ बुद्धि में स्वच्छता और घटादि में अस्वच्छता से मान दिया परिमाण अशेष प्रतिबिंब विशिष्य कांस्य बुद्धौ अप्याो भवेदा कांस्य बुद्धौ अप्याो भवेदा परिमाण के फर्क न रहने पर भी प्रतिबिंब विशेषता है परिमाण में कोई अंतर नहीं है सिर्फ प्रतिबिंब पड़ रहा है कांस्य बर्तन में लकड़ी में नहीं यदि ऐसा कहते हो यदि कांस्य प्रतिबिंब विशेषा तब तो बुद्धो अभी तो बुद्धि में भी आपने विशेषता को मानो आभासो विशिष्य आभा को आपने बहुत बलपूर्वक जबरदस्ती आपको मानना ही पड़ेगा प्रतिबिंब अंगीकार खत्म अंगी करता तो पूर्व पक्ष करता है प्रतिबिंब को स्वीकार करने मात्र से छितावास को भी मैंने स्वीकार कर लिया आपने कैसे कह दिया प्रतिबिंब आभा शब्द देखे आभेद करके बोल रहे हैं प्रतिबिंब शब्द से और आभा शब्द से जिस तत्व को बताया जा रहा है उस अर्थ में उस पदार्थ में ऐक्यता कोई अंतर नहीं है अर्थात जिसे हम आप प्रतिबिंब कहते हो उसी को हम वर्तमान में आभास कर देंगे भाषणमा भाष प्रतिबिंबस्तथाविद बिंब लक्षण ही न सन बिंबवे सही कहते प्रतिबिंब किसको कहते जब जो बिंब का लक्षण बिल्कुल नहीं है उसने बिंब का लक्षण बिल्कुल नहीं फिर भी बिंब जैसे दिखा देता है बिंब का लक्षण नहीं इन बिंब जैसे दिखता है उसका नाम प्रतिबिंब बिंब का लक्षण क्या है जैसे आप देख रहे हो अपने आप आपके दर्पण में आप है बिंब आप का लक्षण सब उसमें घट रहा है प्रथम में कहा घट रहा है आप खाते हो खाएगा <laughs> <हुँ>? <laughs> आप खाते हो वो खाता नहीं है दर्पण को खिला <laughs> प्रथम को खाना क्या आकृति में कैसा ना ये किंचित हुआ ना फिर बिंब के जो सब लक्षण है वो उसमें घटता नहीं है लेकिन दिन के सदृश भी इसका नाम करते वैसे ही है। चित क्या है सच्चिदानंद रूप है ये सच्चिदानंद है क्या पूरा लक्षण नहीं घट रहा है किंचित लक्षण घट रहा है चैतन्य भान हो रहा है आनंद नहीं भान इसलिए कहते कि देखो ईषद भाषण आभाष आभास क्यों कहते हैं यह जो आंग उपसर्षद अर्थ में या पढ़ाया लघु में मरियादा एतमाद। में आ होता वही आ यहाँ पर आ आंगक भाष धातु है न भाष आ भाष आ जो ईषदर्थ में ईषद भाषन मिट्टी आ भाषा प्रतिबाद प्रतिबिंब ऐसे ही होता है प्रतिबिंब ऐसे ही होता है का मतलब देखो प्रतिबिंब का लक्षण क्या है बिंब लक्षण ही न सन बिंब भाष्य बिंब लक्षण से रहित होता हुआ भी बिंब के जैसे जो दिखाई देता है उसी का नाम प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब से आभास तुम कथम प्रतिबिंब आभास क्योंकि आभाष का जो लक्षण है वो प्रतिबिंब भी घट रहा है कि कारण प्रतिबिंब बिंब भींब लक्षण रहित तो, प्रतिबिंब कैसा है बिंब का लक्षण से रहित भी भी है फिर भी बिंबास जाता है आभास लक्षण योग्य स्पष्ट है इसी को और स्पष्ट करते हैं क्या क्या हो रहा है यहां ससंगाभ्यक्षण ही न फूर्ति रूपत्मे दस्य बिंबव भाषण विदोह देखो ससंगार है, है चितावास क्या है ससंग है और विकारी है। इसके अंदर संघ भी है और विकार भी है जो कि ब्रह्म में नहीं है ब्रह्म असंग है अविकारी है इसे प्रतिम क्या हो गया बिंब उसे विलक्षण कि नहीं हो गया लेकिन उसके सदस्य क्या है स्परणात्मक प्रकाशात है प्रकाशात्मक है छेदनीय है इससे भी चेतन प्रधान हो रहा है संघ और विकारी होता हुआ इसमें चेतनता है जो कि चेतन कहां से अगर बिंब से बिंब का लक्षण से भिन्न है बिंब कैसा है असंग और अविकारी उससे भिन्न हो गया प्रतिबिंब संघ और विकारी समानता क्या है किंचित स्पुर है उसमें चेतनता उसका इसमें आया ससंगत्त ससंगत्त विकार के द्वारा क्षण ही असंगत और अविकारित बिंब का लक्षण है उससे हीन है में क्या है ससंगत और सविकारित और बिंबवत भाषता क्या है स्पूर्तिरपत्तम बिंबवद्ध भाषण विदोह स्फूर्ति रूपत्व जो है वो एकमात्र वस्तु बिंब की सदृशता इसमें आया हुआ है जैसे दर्पण मुख में क्या हो रहा है कि आकार की सादृश्य है बाकी कोई सादृशता नहीं है। आकार दिख रहा है चेहरा दिख रहा है आकार दिख रहा है आप हंसेंगे तो हंसता हुआ दिखता है आप खा रहे करो तो खाता हुआ दिखता है, नहीं है नहीं। नहीं वो खाता है क्या है यदि का हंड्रेड सदृश हो जाए तो उसको भी खाना पीना चाहिए वो भी सोना चाहिए घूमना फिरना चाहिए प्रतिबंध को भी आप अपना अलग करें वो अपना अलग करें आपके खाने तो खाता हो दिखता है ना आप चुप बैठे हो रो खाता हो ऐसा कभी नहीं होता इसलिए कहते हैं प्रतिमा में ये भी लक्षण होता होता है बिम का सारा लक्षण उसको घटता नहीं बिम यादव सक्रियता यहाँ पर है, है सक्रियता तो उसके अंदर नहीं मिलेगा अनुकरण मात्र हो रहा उसमें? नहीं है लेकिन चारा रहा है। जो रूप है वो तो है। रूप मात्र की सदृश है की साधिस्ता? नहीं ये से विलक्षण था गया। इसमें क्या है इसे बुद्धि भी है ये पढ़ता लिखता है खाता पीता है सोता फिरता है सब करता है ना ये वो सब प्रतिम करेगा क्या पढ़ लेगा वो कहते हैं ये जो लक्षण है वास्तविकता वो उनमें से कुछ भी नहीं रहा एकमात्र बाही आकार है ये है, है, अविकारी वगैरह है वो कुछ भी उसमें नहीं है उस असंग वगैरह है एक एक चीज है, है जो यहाँ है सौहार्दी कर रहा है चेतना चैतन विशिष्ट आभागत इस चिदावास क्या दिख रहा है सुसंगत विकारित्व की वजह से बिंब का जो लक्षण असंगित्व चैतन्य की उसकी अपेक्षा से उन लक्षणों से हीन है ये रहित है ये और साथ है स्वर्ण रूपत्म बिंबव भाषण रूपत्मता हेतु के समान भाषित हो रहा है हेतु का लक्षण उसमें घटता नहीं तभी तो दुष्ट हेतु है ना वो हेतु किसते अर्थव क्या है हेतु का लक्षण उसमें नहीं जा रहा है फिर तो भी हेतु के जैसा दिखता है कुछ कुछ हेतु का जैसा काम भी कर रहा है वो इसी को हेतभाष जैसे कहते हैं पर समझो, भासवत, भासवत, भाषवत भाषवत भाषि हितवत भाषि हेत यहां पर भी समझ रहा एकदाभास निराकृत किया इस प्रकार छिदाभाष अप्रयोजक है जो पूर्व कहरा था उसे खंडन कर दिया वो कह रहा था पूर्व पक्षाबास कपोर कल्पना है इसकी कोई जरूरत नहीं व्यवस्था के लिए संसार व्यवस्था के लिए हमने सिद्ध कर दिया कि नहीं इसके बिना गमनागम की व्यवस्था ही नहीं हो सकती लेकिन भिन्ह भिन्ह है लेकिन प्रश्न उठता है पूर्व पक्ष पूछेगा बुद्धि से भिन्न है या अभिन्न चिदाबास बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब दर्पण से भिन्न है अभिन्न है दर्पणस जो प्रतिबिंब आत्मुख है वह भिन्न की अभिन्न भिन्न है, भिन्ह? भिन्ह है। नहीं तो एक बार एक चेहरा दर्पण में पड़ गया पहली जो चेहरा पड़ गया तो चिपक जाए हैं एक दूसरा चला जाए तो उसका चारा नहीं दिखेगा कोई और की दिखा रहा है जिसने बनाया दर्पण उसका चेहरा उसमें रह जाएगा ना कि जिसने बनाया तो एक बार देखेगा जरूर वो देख लिया तो चारा यही लग गया अगर आपकी चार कहाँ दिखेगी जो प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण से भिन्हीं होता है अदे हजारों बिंब प्रतिबिंब पड़ते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं उसको पर भी कहते हैं कि देखो है कि बुद्धि और भिन्न ये कहते हैं कि बुद्धि से पृथक है ये सिद्ध करने के लिए पहले पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष क्या कहता है नहीं अल्पमे वोक्तम धीरपेवं स्वदेह भी धी भाव भावित का दर्पण में जो तो कम समर दिखता है ना जितना लंबा चौड़ा लंबा लंबे चारा नहीं हो जाता होता है क्या बड़ा दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो चारा लंबा चौड़ा छोड़ा हो जाता है कहीं बुद्धि में ऐसा नहीं है बुद्धि में जो प्रतिम प्रदय चैतनिका जितनी लंबी छोटी बुद्धि होगी उतनी लंबी चौटी उसका आवास परफ पड़ गया बुद्धि से, से नहीं माना जाता है दर्पण जितना तो चौड़ा है तब तक बुद्धि का एक देश में चिराबास प्रतिब होता चैतन्य का आवास मानते हो तो माना जाएगा बुद्धि से पृथक है यानी पूरी बुद्धि को व्याप्त तो होकर चैतन्य का प्रतिम्ब मान रहे हो ना लगता है कि बुद्धि नहीं कहते भाव भाव तो होने से आभा पृथक नहीं हस्तीभाष नाम का चीज बुद्धि से पृथक नहीं है कि पूरी बुद्धि को व्याप्त कर लिया ना जो ब्रह्म चैतन्य है वो बुद्धि को पूरा व्याप्त करने के बाद उसका पड़ रहा है बुद्धि का एक देश में व्याप्त होता तब तो प्रतिम को जम रहा था लेकिन प्रतिम के यहाँ पर थोड़ा अंतर पड़ रहा है क्योंकि पूरी बुद्धि को व्याप्त कर लेता है चेतन अगर लगता है बुद्धि से अभिन्न हो गया है चेतन भिन्न ही नहीं पूर्वज कहा सिद्धांत भी कहता है तो पूरा शरीर में बुद्धि व्याप्त हो जाती है ना किसी कहो शरीर से भिन्न बुद्धि तो नहीं है चिदावास बुद्धि में चिदावास पड़ा पूरे व्याप्त तो कर रहा है अरे तुमको बुद्धि से चिदावास भी नहीं है अगर मैं कहता बुद्धि है शरीर में शरीर में किधर है वो कहा बैठी हुई एक देश में पूरा शरीर व्याप्त है इसे कहीं भी कुछ भी हो जाए तुरंत तुम्हारे एक चीटी हल्की सी छोटी सी इधर आ जाए ये तुरंत दिमाग को पता लग जाता है किधर हो रहा क्या? अभिन हो गया शरीर से बुद्धि और कहो बुद्धि शरीर से भिन्न नहीं है भिन्न है ना ठीक उसी प्रकार से बुद्धि संकेत से कहते हैं <laughs> अंग्रेज तो ब्रेन को कह दिया मांसपिंड है या बुद्धि है ऐसे बोल देते हैं लगता है यहां से कंट्रोल हो रहा है लग रहा है ना इसलिए ऐसे बोल देते व्याप्त होकर व्यवहार करके जानती है वेदांत में मन को विभू क्यों कहा अंत विभू कहा मन विभु है परिमाण नहीं परमाणु परिमाण वाला नहीं है बड़ा शास्त्री वगैरह में मन को विभूषित करने की पूरा व्याप्त तो करके रहता है क्या कहते हैं भागता है बड़ा तेजी से इतने देश में भागता आपको पता नहीं चलता शतपत्र कमल छेदान्त देता कमल के पत्ते है ना? सौ पत्ते लाइन से रख को छोड़ो खट भाग देता है एकदम जा तो रहे क्रम से ना एक पत्ता रखा हुआ करो पर एक क्रम से तो गया वो आपको कैसे लगता है खट हो गया एक साथ एक साथ तो जा नहीं सकता जाएगा तो क्रम से ही कपड़ा है एक नीचे सुगंध रंग दिया कोई चीज धीरे धीरे कपड़े पार होकर ना एक साथ ही फैल गया जाएगा तो क्रम से ही आपको कैसा लगता है, हो गया। अक्रम तो है।, ने एक कहते है आपको भ्रम होता है कि पूरे व्याप्त है मन बड़े तेजी से भाग जाता है इसे हम अणुपरिमाण मानेंगे जो कहता है पर तो सिद्धांति कहते हैं ऐसा नहीं है वेदांत बड़े युक्तियां बड़ा तर्क दिया वहां पर अनेकों दृष्टान्त तो तो देखकर गया ऐसा नहीं हो तो सकता कई बार ऐसे देखा गया है कि चीज है आपको मन ने पकड़ा नहीं क्यों क्यों ऐसे मन क्यों नहीं पहुंचा आपको मानना पड़ेगा मन पहले से ही था कि तो उस देश के साथ संबंध उसका नहीं हुआ उस नाड़ी के साथ जहाँ दर्द हो रहा है जो हो रहा है उसके संबंध नहीं हुआ अति नहीं कर संबंध होता तो ग्रहण हो व्यापक वस्तु कई विशेषता होता है उसका उस देश से संबंध हुए बिना संबंध हुआ तो ग्रहण हो गया जहां भी मन रहेगा वह आत्मा रहेगा रहे कि नहीं रहेगा फिर संयुक्त नहीं हुआ नायकों को दोष नहीं मिलेगा आत्मा व्यापक है जहां मन है वह आत्मा है आत्मन सबसे ज्ञान करने का होता फिर अपने का आत्मन सहयोग होता है तो निरंतर आत्मन सहयोग ज्ञान पैदा कहा आत्मा व्यापक है तो तो आत्मा नहीं है वहां गुजरे से कैसे अलग हो जाएगा वहां भी आत्मा है वहां भी संयोग हो जाएगा चाहे कहीं भी ले जाओ मन को कहीं भी घुसाओ उधर भी आत्मा है व्यापकत्व विभुत्व वह भी संयोग होगा वहां भी ज्ञान पैदा हो, हो जाए फिर सोई गए इसे हम लोगों के तर्क क्या दिया कि बस ऐसा अनुमान ही मत आता आपका व्यापक मन भी व्यापक कोई चिंता कि मन से जो निकलने को वृत्ति है ना वो नहीं निकली वृत्ति निकलने के बाद संबंध होगा वृत्ति के बारे संबंध नहीं होगी व्यापक तो परेशानी क्या है मन पूरे शरीर में है लेकिन अंतकरण जो व्यापक है उससे वृत्ति नहीं निकली अच्छे वहां संयोग नहीं हुआ दर्द नहीं ज्ञान होगा वृत्ति निकलेगी ज्ञान हो जाएगा मन का रहते हुए भी आत्मा का रहते हुए उसे उत्पन्न वृत्ति होना ना होना आपके कर्माधी हमारे व्यवस्था आसानी हो जाता है विभू मानने पर भी कर्माधी वृत्ति को उत्पत्ति और अनुत्पत्ति के द्वारा संबंध भाव और भाव सिद्ध हो गया ज्ञान उत्पत्ति और अनुत्पत्ति भी सिद्ध हो जाता है सरल उपाय निकालना है इसे आत्मा व्यापक है मन भी व्यापक है तो कोई चिंता नहीं कि कर्म व्यापक नहीं है ना कर्म नीति तो है निर्दर जगा हुआ तो है नहीं आग कर्माधीन उत्पन्न होते हैं विनाश होते हैं उसके अगर पर संबंध होता है नहीं होता है नींद होती है सब कुछ होता है इन बातों को मन में सार रखे हैं इसे जवाब दे रहे हैं यहाँ यदि व्याप्ति मात्र कहोगे फिर समस्या यह होगा शरीर में बुद्धि व्याप्त है फिर शरीर से बुद्धि नहीं है बोलो बुद्धि जरूरत नहीं कहो शरीर से काम चलेगा या पति दिया इसका तो प्रतिबंधी जवाब कहा जाता है जैसे को ऐसे जवाब उल्टा उसने उसका तो उल्टा ही जवाब भी दे दिया असली जवाब नहीं है अभी आगे यथा मृदि सत्या में वन घटो मृदो भिदे मृदि सत्या में वृतिका में रहते हुए ही भवन वह जो होता हुआ जो घट न मृदो विद्य मृतिका से भिन्न ही होता उसी प्रकार से यह बुद्धि में रहता हुआ होने पर भी आभास बुद्धि से भिन्न नहीं है मिट्टी में है ना घड़ा मिट्टी में उत्पन्न जो घड़ा है होते हुए वह घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है जैसा बुद्धि में पड़ा हुआ आभास बुद्धि में पड़ा हुआ रहने से जब तक बुद्धि में रह रहा है तब तक तो बुद्धि से भिन्न नहीं है ये पूर्व पक्ष का सिद्धांत कहता है देहा त्रिप्ता धीरे न सिद्ध है बुद्धि भी सिद्धि नहीं हो ये ये प्रतिबंधी जवाब प्रतिबंधिया ने बहुत कम दोष दिया भाई अल्पम दि में वो दम। तो ने बहुत कम कहा पर hmm. कहो ना बुद्धि भी मानने की जरूरत नहीं शरीर से सारा काम चल जाएगा बुद्धि में आवास व्याप्त है आवास से बुद्धि बुद्धि से अभिन शरीर शरीर आव चिंतन से सारा काम चलेगा तो बुद्धि न चेदास मानने की जरूरत नहीं ऐसे कहो चार वाक बन सीधे यह कह दिया फिर प्रतिबंधित मौसम है तब पूर्व पक्षी प्रतिबंधित जवाब का से भी मुक्ति पाने के लिए अपनी और तर्क देता है देहे मृत्य बुद्धिश्चित शास्त्रादस्ती बुद्धि प्रवेश स्वर्ग वो कभी शास्त्र के अंदर मान रहे है ना शरीर से बिना बुद्धि है क्योंकि भाई मर के कौन जा रहा है शरीर ही रह गया जो गया अब एक बुद्धि गई उसकी बुद्धिमान सुख शरीर था वो चला गया एक तो कहो इसलिए हमें शरीर से भिन्न बुद्धि मानना पड़ेगा ऐसा कौन कह रहा है पूर्व पक्ष तो सिद्धांत कहता है फिर शास्त्र के पर तुम माना ना प्रत्यक्ष अनुभव क्या तुमको नहीं शास्त्र के पर तुमने शरीर से भिन्न बुद्धि को जैसे माना उसी पर करे शास्त्र की अगर बुद्धि में प्रवेश मानो का। तो का। आभास तो प्रवेश का अति बुद्धि से भिन्न आभास गया यदि अभिन्न प्रवेश कहा होता पूर्व बड़ा चाला गया प्रवेश प्रवेश में बुद्धि बुद्धि आवास हुआ पहले बना था तो सर बाद आवास पड़ गया ऐसा ऐसा मत करो ऐसे पूर्व क्या है उसके जवाब देंगे नहीं ने बोला सब रेडी हो गया बिल्डिंग तैयार मकान शरीर मकान तैयार कर दिया सारे गोलक इंद्रिया तो कौन भोगेगा कौन भोगेगा इस बढ़िया शरीर को ऐसे ऐसो भगवान ने क्या किया सोचा पैर से अंदर घुसू कि सिर से अंदर घुसू पैर से घुसा तो ठीक नहीं है निकृष्ट सर्वेशु शिहप्रदान माना जाता तो है सर्वे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वेश है। इसे आप क्या माने सिर झुका दिया तो सब झुक गया सब कुछ हो गया आज ये सिर को निच्छेद किया है? और यहां अंदर घुस गई बुद्धि पहले बना हुआ है सारा शरीर मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया सारी बनी हुई थी सारी बिहारी, जिसके बिना काम नहीं कर रहे थे इसे उन्हें क्या किया परमात्मा ने इसे प्रवेश किया वहां से स्पष्ट है इतना परिषद है बुद्धि वगैरह पहले से ही बना हुआ था साफ को प्रवेश नहीं हुआ पहले ही बना हुआ था उसे फिर बाद में आवास पड़ा है इसलिए बुद्धि से बिना आवास शास्त्र के आधार पर मानना ही पड़ेगा था शरीर से भी बुद्धि शास्त्र के पर आप मानते हो बुद्धि से भी नास्त्र के आधर पर ही मानना पड़ेगा देश बुद्धि क्यों ज्ञान इतने श्रुति सिद्ध ना सत्यमित इसलिए उसके असत्य तो नहीं कह सकते आप देश से भिन्न बुद्धि माननी पड़ेगी नुति बलात्त बुद्धि श्रुति के बल पर को स्वीकार करते हो तो तरी प्रवेश है अन्य अनेक आपना नाम रूपम व्याकरण वाणी इत्यादि प्रत्येक परिषद में लगभग आया हुआ है प्रवेश के बल पर बुद्धि तृप्त चिदा भाषो बुद्धि से भिन्न चुनाभाष को स्वीकार करना पड़ेगा इत्यादि